नैना और विक्रांत इस वक्त फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वहां नैना ने नै मीनू को देखने के बाद अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया था वहीं विक्रांत इस वक्त उसके बगल में बैठकर फोन में कुछ देखते हुए पढ़ रहा था विक्रांत ने पढ़ा सिटी म्यूजियम से पांच दिन पहले ही सर्विलांस वीडियो की हार्ड ड्राइव गायब हुई है मतलब गोल्डन टॉम में चोरी होने के ठीक बाद विक्रांत ने आगे पढ़ते हुए कहा इन चोरों ने फिर से बेहद सावधानी से काम किया था इन लोगों ने वहाँ से कुछ चुराया भी नहीं है और इस चोरी के बारे में तभी लोगों को पता चला जब म्यूजियम की शेड्यूल मेंटेनेंस का काम हो रहा था विक्रांत ने अब तक पढ़ना बंद कर दिया था उसने आगे बोलते हुए कहा इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूजियम में हुई चोरी बिल्कुल पुरातत्व विभाग में हुई चोरी के सिमिलर ही है और गोल्डन टॉम्ब वाली चोरी भी ठीक इसी तरह से हुई थी ये मकबरे के चोर यहाँ म्यूजियम में भी गोल्डन पिलर के बारे में लेने के मकसद से ही आए थे। मैंने वहाँ पर पहले और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा हाँ अब पूरा केस समझ में आ रहा है ये चोर इगतपुरी के मकबरे में चोरी करने से पहले गोल्डन टोम में और पुरातत्व विभाग के ऑफिस में और सिटी म्यूजियम के ऑफिस में भी चोरी को अंजाम दे चुके थे अब अगर उन्हें गोल्डन पिलर के बारे में कुछ पता चला होगा तो पूरा चांस है कि ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ जंगल में गोल्डन पिलर की खोज में निकल चुके होंगे ऐसे में अगर हम जंगल में जाकर अपना सर्च अभियान चलाते हैं तो फिर हो सकता है की हमें वहाँ से गोल्डन पिलर के बारे में कुछ पता चल सकता है नैना अभी भी अपने हाथ में रेस्टोरेंट का मीनू लेकर देख रही थी वो विक्रांत की बातों पर मानो ध्यान ही नहीं दे रही थी जब विक्रांत बोलकर चुप हो गया तब नैना ने कहा अच्छा विक्रांत ये बताओ तुम्हें सच में गोल्डन पिलर पर यकीन है मतलब तुम्हें वाकई में लगता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है मतलब तुम कहना क्या चाहते हो ऐसे क्यों पूछ रही हो विक्रांत ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा मेरा मतलब तुम्हारा किसी और मकसद ऐसी तुम मुझे जंगल की तरफ नहीं ले जा रहे हो नैरा विक्रांत की तरफ एक नजर डालते हुए कहा विक्रांत जानता था कि नैना बहुत स्मार्ट थी वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ सकती थी विक्रांत ने नैना की तरफ देखकर सफाई देते हुए कहा क्या बात कर रही है नैना मेरा मेरा ऐसा कौन सा मकसद हो सकता है अब देखो हम लोग जंगल में तो जा ही रहे हैं। अब अगर वहां कोई इमरजेंसी आ ही जाती है तो फिर हम क्या कर सकते है उसका तो हम दोनों को मिलकर सामना करना होगा ना समझ रही हो तुम चुप रहो तुम नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कहीं तुम्हारे चक्कर में हम अपने केस से ना हट जाएं हमें कैसे भी करके इस केस को सॉल्व करना ही होगा अरे तुम केस की इतनी टेंशन क्यों ले रही हो विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहा कमानी यार तुम ब्रेक पे जा रही हो वहां भी केस की टेंशन अगर देखो हमें केस से रिलेटेड कोई चीज मिल जाती है तो फिर तो वो बोनस ही होगा ना वैसे भी हम लोग घूमने के लिए ही तो जा रहे है नैना का खाना अब तक टेबल पर सच चुका था वो खाने की तैयारी करने लगी और उसके साथ ही उसने कहा सही कहा करते थे हर क्राइम के पीछे आंसुओं का सैलाब होता विक्रांत तुम समझ नहीं रहे मैं मिस्टर मणिरत्न अय्यर के घर पर गई थी तब मैंने देखा था उनकी वाइफ और बेटी बहुत ज्यादा टेंशन में थी उन लोगों को देखकर मेरा मन बहुत खराब हो गया था मतलब विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा देखो विक्रांत इस वक्त चारों तरफ ये अफवाह फैली हुई है कि इगतपुरी के मकबरे में हुई चोरी के पीछे पुरातत्व विभाग के ही तीनों एक्सपर्ट का हाथ था और इन तीनों ने मिलकर गोल्डन प्लेयर को पाने के चक्कर में ही इगतपुरी के मकबरे में चोरी की थी लेकिन तुम्हें पता है मिस्टर अयर और उसकी वाइफ दोनों लोग ही पुरातत्व विभाग में काम करते थे और ये दोनों अपनी लगभग पूरी जिंदगी ही पुरातत्व विभाग में काम करते हुए ही स्पेंड कर चुके है पूरी ड्यूटी उन्होंने बहुत ईमानदारी से की है कभी कोई भी दाग नहीं लगा है लेकिन अब ऐसे समय में जब उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है तो फिर उनके लिए चिंता की ही बात है, है। विक्रांत ने अपना सिर हिलाते तो हुए कहा जब से ही वो इस केस पर काम कर रहा है तब से वो सिर्फ केस के बारे में ही सोचता रहा था कभी भी इस केस के विक्टिम और उनकी फैमिली वालों के दर्द के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी उन लोगों का दुख दर्द समझने की कभी कोशिश नहीं की थी तो नैना ने कुछ सोचते हुए कहा हमें अब जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना है चाहे हमें ये भी बाद में क्यों ना पता चले कि पुरातत्व तो विभाग के ही एक्सपर्ट्स इस केस में इन्वॉल्व हैं, फिर भी हमें अब जल्द से जल्द सच्चाई सामने लानी होगी क्यूँकी जब सच सामने आयेगा तभी जाकर सारी सिचुएशन नॉर्मल होगी विक्रांत ने नैना की तरफ देख अंगूठा दिखाते हुए कहा अब मैं समझ गया तुमने जो कुछ बताया वो सब में समझ गया नैना ने, ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा और ये देवाशीष मुखर्जी का तो मुझे अलग ही हिसाब करना पड़ेगा उसने ही पुरातत्व विभाग में पूरी लड़ाई करवाई और फिर मुझे सस्पेंड भी करवा दिया विक्रांत ने टेबल पर एक जोरदार पंच मारा और फिर बोल पड़ा बहुत ही कमीना इंसान है ये उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो किया है उसका बदला मैं किसी भी सूरत में लेकर रहूंगा एक मिनट गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड किस कहा तुमने नैना विक्रांत को घूरते हुए कहा मैं तुम्हारे साथ अकेले जंगल में जाने के लिए तैयार हुई क्योंकि तो मैं वहां किसी और को साथ ले जाकर उनकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी वहां जंगल में अगर हमारी भेंट कहीं मकबरे के चोरों से हो गई तो फिर सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है काफी खतरा है वहां। क्या सही में सच में ऐसा है क्या विक्रांत ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा और फिर वो टेंशन में आकर अपना सिर खुजाने लग गया